श्री सीता राम श्री राम रा संगा नाम, रसा छंदम मंगलाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायक वंदे विदेहतनयादपुंडदीकसौरभ सहित योगीचिथ हंतमनिष् मुनिहंस स्यम नुमान परिपीत पराग परुज दूरवादीतनु तरुण्त्र हे मां बरंबर विभूषण भूषितांगम कंदर्प कोटि किशोर मूर्तिम पूर्तिम मनोरथ सम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम त्र तत्र तमस्तकांजलि बास्पि परिपूर्ण लोचन मृतिमस गंगातरंगरमणी जटा गौरी गौरीर विभूषित नारायण प्रियमनंग मदाप ह पुरपतिं भज विश्वनाथं श्री चरण सरोज रज निज मन मुकुद सुधार वरण रघुवर विमलश जोदाक फल चार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुन गाव शाम के हनुमत हो सहाय सदा सुधि की सहज दया के धाम जननी जनक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 हर हर महादेव पूज्यचरण श्रद्धे संतजन वंदनीय विद्वज्जन भगवच्चरण कमला अनुरागी बंधो श्रद्धा मयी माता श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की मंगलमयी प्रेरणा और कारण करुणा से श्री रामचरित मानस के आधार पर प्रेममूर्ति मूर्ति श्री भरत जी की चार चरितावली का गायन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले सीता राम जय सीता सीता राम जय सीता राम जय सीता सीता सीता राम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 अमंगल हि मंगल बब मंगलहारे द्रव सुदश रथ अजिर बिहारी सुदश रथ अजिर बिहारी अशरण शरण दया के धाम तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। सीता, सीता राम जय सीताराम सीताराम मुझे सीतारा सीता जय सीता, राम। सीता राम <monk> करुणा कर अपना लो राम करुणा करो राम अपना दास बना लो राम अपना दास पहना लो राम करुणा कर अपना लो राम बस बना लो रा अपना दास बना लो रा सीताराम जय सीताराम सीताराम मुझे सीताराम सीताराम जय si taram jaisi taram sitaram jaisi taram si taram jaisi taram si taram jaisi taram sitaram jaisi taram sitaram jaisi taram sitaram jaisi taram sitaram jaisi taram sitaram jaisi taram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 Sita Ram Jee Sita Ram Sita Ram Jee Sita Ram Sita Ram Jee Sita Ram Jee Sita Ram Jee Sita Ram Jee Sita Ram जग माया के फेर में भूल सुनिए सुनह कौन कोह के ही कौन जिनको परतीत है झूठे में झूठ बतावत है सही को मान न माने, माने रुचि उनकी राजेश भरोस यह मोही को जब नाम प्रभाव तरे पथरा नर क्यों न तरे तरेजो जप तेही को नर क्यों न तरे जो जपते ही को श्री राम राम महाराज की, की श्री सीताराम जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज की श्री गौरी शंकर भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज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 a शला प्रिय पूरन होत जन्मना भर मुख करत को तो। na bharat ko siya ra siya ra siya ra ra श्री सीताराम चरणाम्भुज चंचरित कलिपावनावतार संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपनी कालजयी कृति श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के समापन सुथल पर श्री भरत जी के संदर्भ में यह महिमा पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं जिनका आशय है यदि श्री सीताराम प्रेम से परिपूर्ण श्री भरत जी का इस धरा पर अवतार न हुआ होता मुनियों के मन को भी योगम है ऐसे यम नियम समदम आदि विषम व्रतों का आचरण कौन करता अपने स्वयस के बहाने जन जीवन में आए हुए दुख, जलन दरिद्रता दम्भ आदि दूषणों का अपहरण कौन करता और कलिकाल में इस तुलसीदास ऐसी सठ को श्री राम जी के समक्ष कौन ले जाता उनकी शरणागति कौन दिलाता ऐसे हैं श्री भरत रात्रि भर प्रयाग में महात्मा भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम किया पर सवेरा हुआ तो फिर वही राम भक्त की एक ही व्यथा है देखे बिनु रघुनाथ पद जिये जरनी न भगवान मिल जाए बस भांति भांति भोग मिले अंग हो अरोग मिले सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में धन अरु धाम मिले स्वयस अरुण नाम मिले राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में जीवन तो मिला पर जीवन जिसके लिए मिला था वह नहीं मिला और आज भी गया व्यर्थ के कार्यों में दिन बोलो तो ऐसे जीवन का कौन प्रयोग मिल जाओ राम तरस रही खिया मिल जाओ राम तरस र... तरस रही अखिया तरस गई अखिया मिल जाओ राम तरस हाँ। आंखें तरस रही हैं और तरस नहीं रही हैं बरस रही है। पावन है पचित पावन को सावन जैसी बरस रही खिया जाओरा परस रही बहत, राम तो ही मिली है जो कौ कहत राम तो ही मिली है बापो देख हरस नहीं अखिया मिल राम तरस रही अखिया मिल जा नहीं राजेश बिंदु असुन के नहीं राजेश बिंदु असुन के भावक रस में सरस भैया कि मिल जाओरा सरस नहीं मिल श्री भरत समूचे समाज के साथ राम राम एक ही लालसा मिल जाओ राम पर्वतों ने सोचा हम भी इनके साथ चले हम भी इनके साथ चलें लेकिन हम तो अचल हैं कैसे चलें लेकिन अद्भुत चमत्कार हुआ श्री भरत जी जैसे ही श्री राम, राम कहते हैं तो पर्वत पिघल गए पर्वत पानी बन गए उनसे झरने फूट पड़े कर ये, ये पिघल क्यों गए पर्वतों ने कहा कि हम थे तो अचल और भरत जी के साथ हम भी चलना चाहते थे इसलिए पिघल कर पानी हो गए अब जल बनकर तो इनके साथ चल रहे हैं एक आश्रम में मुनि का स्थान था इसलिए तोता मैना पिंजरे में गीतावली रामायण में श्री तुलसीदास जी कहते हैं गहवरे सुख सो ही कहे सारो तोता मैना की बात क्या बात तोता ने कहा कि मैना मनते नहीं केवल अंग होते मनते नहीं केवल अंग होते रंग गे जी राम के रंग में राजीस समाज से साथ लिए रह जाए उमंग भरे अंग में हा राम जी के शुभ दर्शन को सब जाई रहे इनके ढंग में अहम पंख उपाय परे पिंजरा कि मैं ही चले इनके संग में हमारे पंख तो हैं लेकिन पिंजड़े में है बाला अपन खोयो अज्ञान की अचेतना में यौवन में यौवन के मद में भरो रहो वृद्धा अपन खोयो तृष्णा की तरंगन में यासे रंग सूजत हरो ही हरो रहो करके सुविचार नहीं हरिसो लगायो ने न संसार के प्रपंच में परो रहो और पाचक को होनो याते प्रगटो न सोनो लोहे के पिंजरा में पारस धरो पंख तो है पर पिंजड़े में पड़े हैं कौन नहीं जाना चाहता है श्री राम जी के संग राम जी के दर्शन के लिए भरत जी के संग ना चाह जग जीवन लाओ श्री भरत की यह दशा मार्ग में जो भी मिल जाया करी प्रणाम कोई भी राहगीर मिल गया वन से आते हुए दिखाई दिया श्री भरत हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उसके चरणों में प्रणाम करी प्रणाम बूझ गेही ते ही के ही बन राम लखन बनवासी लोग आते दिखाई देते बन की ओर से कोई दिखता आते हुए श्री भरत जी प्रणाम करते लोग कहते आप बिना परिचय के प्रणाम कर रहे हैं हमारा आपसे पुराना तो कोई संबंध नहीं है श्री भरत कहते मेरा है क्यों आपका जिस वन से संबंध है उसी वन से मेरा संबंध है इसी वन में मेरे जीवन धन श्री राम है पर मुझे पता नहीं कौन से वन में है और तुम वन में विचरण करने वाले हो तो कृपा करके बताओ के ही वन राम लखन वैदेही श्री राम लक्ष्मण जाने की किस वन में है एक लकड़हारे ने उत्तर दिया लकड़ी का गट्ठर सिर पर रखकर आ रहा था श्री भरत जी ने उसे प्रणाम किया लकड़हारा कांप गया लकड़ी का गट्ठर सिर से नीचे गिर गया भरत जी ने कहा कृपा करके बताओ श्री राम श्री लक्ष्मण श्री जानकी माता किस मन में है लकड़हारे के आंसू बरसने लगे लकड़हारे ने इतना ही तो कहा आप उन्हीं के बारे में पूछ रहे हो जो बिल्कुल आप जैसे ही हैं आपकी तरह है भरत राम ही की अनुहार कहीं नर ना श्री भरत सिंह झुका लेते थे उनकी आंखों से आंसू के ऊपर थे लकड़हारा बोला मैं समझ गया जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं मैंने उन्हीं को देखा है पर आज पता लगा कि वो कौन है लकड़हारा श्री राम मिलन की गाथा सुना रहा है प्रेम के साक्षात विग्रह श्री भरत सुन रहे हैं लकड़हारे ने कहा सदा की तरह लकड़ी लेकर मैं वन से लौट रहा था अचानक मार्ग से जब निकला एकाएक मेरी दृष्टि गई मनु मंजुवर कुंज रगामी गजराज की तरह मस्ती से झूमते हुए नीलाम बुज श्यामल श्री राघवेन्द्र सिर पर जटाजूट बलकल वसन विभूषित कमल कोमल कमनीय कलेवर निरावरण चरण अधरों पर मुस्कान नेत्रों में अपार करुणा हाथ में धनुष धनुषगा मैंने जो उन्हें देखा अनायास हाथ जुड़ गए लकड़ी का गट्ठर कब सिर से नीचे गिर गया पता ही नहीं लगा क्योंकि ऐसा दिव्य सौंदर्य मैंने कभी नहीं देखा सहज सुंदर असाम कोटि मनोज लजाव निहारे मैं देखता ही रह गया उधर से दृष्टि हटती ही नहीं थी तब तक एकाएक उन तरुण तपस्वी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई थूर से बाण निकाला और बाण धनुष पर चढ़ाया और किसी को लक्ष्य करने लगे मैं चौंक कर देखने लगा कौन है तो देखा हिरणों का समूह खड़ा था मैं सोच रहा था कि अब हिरण भागेंगे लेकिन यह क्या पहली बार मैंने देखा बाण धनुष पर चढ़ा था लेकिन हिरण भाग नहीं रहे थे अच्छा और वे बाण की ओर नहीं देख रहे थे श्री राम की ओर देख रहे थे यही वर्णन तुलसीदास जी ने कवितावली में किया है न डगे न भगें जिये जान सिली मुख पंच धरे रतिनायक है भागते नहीं अपनी जगह से हिलते नहीं श्री राम जी की ओर देख रहे हैं और मानो राम जी ने कहा कि तुम डर नहीं रहे हो बाण देखकर डर नहीं रहे हो बाण लगते ही तुम्हारे प्राण जा सकते और ना डर रहे हो और ना भाग रहे हो कारण क्या है हिरणों ने कहा हमें डर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हम बाण की ओर नहीं देख रहे हैं। हम तो उसकी ओर देख रहे हैं जिसके हाथ में बाण है काल को जो देखे सो डरे हम तो उसे देख रहे हैं जिसके हाथ में काल है और फिर दूसरी बात यह है एक तो काग बाण की तरफ देख भी नहीं रहे हो डरो तो देख भी नहीं रहे फिर उन्होंने कहा कि प्राण तो किसी ना किसी दिन जाएंगे और अगर आज प्राण जाने का क्षण आ ही गया है तो दृष्टि आप पर से अलग क्यों करें आपको देखते देखते प्राण जाए ही कहा अच्छा भाग क्यों नहीं रहे हिरनों ने कहा कि यह भी बड़ी विचित्र बात है कि भाग क्यों नहीं रहे दुनिया में जब कोई किसी को मार देना चाहता है तो वह भागकर भगवान की शरण में जाता है और जब भगवान ने ही धनुषवाण उठा लिया तो अब भागकर कर कहां जाए बचने का ठोर ठिकाना ही कहां है इसलिए सोचा कि जो तुम्हारी इच्छा सो हमारी इच्छा और जब हिरण अपलक दृष्टि से श्री राम जी की ओर देखने लगे तुम्हारे ही हाथ है जीवन और बाण भी तुम्हारे हाथ है और जीवन भी तुम्हारे हाथ है करुणा निधान श्री राम का हृदय द्रवित हो गया धनुष की प्रत्यंचा ढीली हो गई बाण धनुष से उतार कर फिर तू नीर में रख दिया लकड़हारा कहता है कि करुणा निधान श्री राघवेंद्र की ऐसी करुणा देखकर मैं द्रवीभूत था तब तक अचानक मैं चौंक गया पीछे जो लता जाल था उस लताजाल को चीरते हुए प्रिया जी प्रकट हो गए श्री जानकी जी प्रकट और जानकी जी ने जब मुस्कुराकर श्री राघवेंद्र की ओर देखा ऐसे लगता था जैसे समुद्रवल चांदनी धरती पर बिछ गई हो मुस्कुराकर श्री राघवेंद्र की ओर देखा कि बस बस आर्य पुत्र हो चुकी मर गया यह तुम्हारे बस का काम नहीं है तुम नहीं मार सकोगे आराम जी मन ही मन कह रहे थे कि हां ठीक ही कहते हो आपकी उपस्थिति में तो मारे ही नहीं सकता जहां स्वयं करुणा ही उपस्थित हो उसकी उपस्थिति में किसी का वध कैसे किया जा सकता है लेकिन श्री जानकी जी को देखा तो हिरण भागे और गए कहा जानकी माता के आसपास घेर कर खड़े हो हिरण श्री जानकी जी के मुख की ओर देख रहे थे और जानकी माता प्रत्येक हिरण के सिर पर बारी बारी से दुलार से हाथ फेर उनके सिर पर शरीर पर हिरणों के आंसू बह रहे थे जैसे मां अपने बेटे के सिर पर अनुग्रह और आशीष का हाथ रखे हो और श्री जानक जी का यह हाथ संतान के माथ पर होगी जनक सुथा जग जननी जानती जनक ज्ञान की अतिशय प्रिय करुणा की नि जगत जन में जाने की माता का दुलार पाकर धन्य हो गए वे मृग वृंद लकड़हारा कहता है उस दृश्य को जब से देखा है तब से कुछ दिखाई नहीं देता दिन रात सोते जागते देख खो देख खोज भुवन दस चारी कहा अस पुरुष कहा अस नारी ऐसा है कौन श्री राम सहज सुंदर श्री जानकी जी सुंदरता को सुंदर करें छवि गृह दीप सिखा यनु बने देखो निर्गुण निष्ठा संपन्न ज्ञानी जल ब्रह्म सत्य की अनुभूति करके उस सत्य में परम सौंदर्य का अनुभव करते हैं उस सत्य में परम सौंदर्य का अनुभव करते हैं भगवान के स्वरूप में लीन होने वाले ब्रह्मानंदी महापुरुष सत्य में परम सौंदर्य को खोज लेते हैं और भगवान के रूप की भक्ति करने वाले सगुण निष्ठा वाले भक्त उनके सौंदर्य में परम सत्य का अनुभव कर लेते हैं चिदानंदमय देह तुम्हारे विगत विकार जान अधिकारी लखी जिन लाल की मुस्कान तीन विस तीन विसरी वेद ती विधि जप जोग गीता ज्ञान लठी जी लाल की मुस्का एक गोपी कहते हैं श्री कृष्ण का दर्शन करना है और वो अपने यहां तो आए नहीं दूसरी सखी के यहां वो गोपी कहती चलो उसी के यहां चल। तो उससे तो तुम्हारा विरोध है जाओगी क्या उसके यहां रहे विरोध कोई बात नहीं चलो सखी सोतन के घर जइए चलो सी सन के घर जइए घर ये रे घर रे चलो सन के मान घटे तो कहा घट है मान घटे तो कहा घट जाए है। दर्शन थी पै चल स तो के यह जीवन को पानी समोग पछत दो प्रभु रस बस कर मन की तपन बुझन के दे दे भगवत दर्शन की लालसा रहा न जाए लकरहारा कहता है जब से उन्हें देखा तब से और कुछ दिखाई देना ही बंद हो गया है अब ना आंख इतर आवत को तब से बराबर बन में मैं उन्हीं को खोज रहा हूं रोज जाता हूं पर मैं पता नहीं उस स्थान को छोड़कर कहां चले गए लेकिन मैं उस धरती को प्रणाम करता हूं उनकी उस धरती की धूल को उनकी चरण धूल ही मानकर सिर्धार्य करता वह है। वह प्रेमी है प्रेमाश्रु बरस रहे हैं कथा सुना रहा है श्री भरत प्रेम के साक्षात विग्रह अश्रुपात रोमांचित दशा में यह कथा सुन रहे हैं लकड़हारा बोला लेकिन आप उन्हें ढूंढने जा रहे तो हम भी आपकी साथ लेंगे ते प्रभु समाचार सब कछू कहीं भरत ही देखी जन्म फल नही लेकिन देखो कितना प्रेम उमड़ रहा है कितना अच्छा लग रहा है भरत जी के चिंतन से इतना अच्छा लग रहा है हम लोग भी भरत जी के साथ होंगे लेकिन हर कोई डूबेगा क्या इसमें भगवान की कृपा होगी तो डूबेगा और जो भाव में डूबते हैं वो भाव से पार हो जाते हैं जो यहां डूबेगा वह वहां नहीं डूबेगा जो यहां डूबेगा वह वहां नहीं डूबेगा जो यहां डूबता है वही तर जाता है किंतु उस समय भी ऐसे लोग हैं देवता ऊपर बैठे ऊंचाई इतनी और मन, मन कैसा उच निवास नीच कर निवास नीच कर देख न सक पराई विभू विभूति ऊंच निवास निवास नीच करतूती ऊंच ऊंच निवास पर पद इतना ऊंचा और मन की दशा देव गुरु बृहस्पति को बुलाया इंद्र आदि इंद्र स्वर्ग के राजा देवगुरु ने कहा कैसे बुलाया महाराज एक प्रार्थना चमत्कार दिखा कृपा कर गुरु जी बोले क्या राम ही भरत ही भेंट ना हो राम जी से भरत जी मिलने ना पाए ये स्वर्ग में बैठे हैं और धरती वालों का सुख इनसे देखा नहीं जा रहा है तुम्हें क्या परेशान इतनी ऊंचाई पर बैठे हो तो जो तुमसे तुम्हारे साथ भी नहीं है वे तो बिचारी धरती पर हैं, उनका भी सुख नहीं देखा जा रहा है और अपने को ऊंचा समझ रहे हैं, अजय एक अद्भुत बात है देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र की बात सुनी तो मुस्कुराए बोले पहली बार यह बात मुझे सुनने को मिली है और यह है भी अटपटी क्यों बोले गुरु जी जो काम कर सकते हैं उसी काम के लिए नहीं बुलाया गुरुजी होते ही इसलिए हैं कि जीवात्मा परमात्मा का मिलन कराएं भक्त भगवान का मिलन कराएं और तुम गुरुजी से कह रहे हो कि ये मिलने ना पाए ऐसा चमत्कार दिखाओ अब गुरुओं के ऐसे ही चमत्कार रह गए कि भक्त भगवान से न मिलने पाए गुरुजी ने कहा इंद्र एक, एक बात, बात पूछे क्या? क्या तुम्हारे नेत्र, नेत्र हजार हैं लेकिन क्या? क्या एक भी आंख से नहीं दिखाई देता लोचन सहस नसूज सुमेरु हजार नेत्र तुम्हें सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई देता भारत को क्या समझते हो तो? मुझसे कह रहे हो कि मैं भरत की बुद्धि बदल दो भरत शील गुण विनय बढ़ाई भाई भगति भरोस भलाई कहत सार दबू कर ही चे सागर सीप की जाही उली सरस्वती जी भी जिनकी था नहीं पाती भरत सरि ओ राम सनेहू सने, हु, सने ही जग जप राम राम जपु जिनका स्मरण भगवान करते हो तो लोगों की दृष्टि में भरत राम जी के भक्त हैं लेकिन भगवान से पूछो तो भरत तो भगवान के भगवान हैं सारा संसार भगवान का नाम लेता है और भगवान जिन भरत का नाम लेते हो सुमिरत जिन्ह राम मन माही और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं उनकी बुद्धि बदल दो जो बुद्धि की स्वामिनी है सरस्वती माता वे भी मंथुरा की बुद्धि तब बदल पाई कब जब अयोध्या में श्री भरत मौजूद नहीं थे भरत की अनुपस्थिति में ही सरस्वती जी सफल हुई तो जिनकी सरस्वती जी को भी अपनी सफलता के लिए उनकी अनुपस्थिति में ही कार्य करना पड़ा और उन्हीं भरत की बुद्धि हमसे कह रहे हो कि बदल दो हजार आंखें हैं एक से भी नहीं दिखाई देता तुम्हें इंद्र बोले गुरु जी आप तो नाराज हो गए गुरु जी गुरुओं को होना ही ऐसा चाहिए अच्छा, अच्छा, चाहिए। अच्छा, अच्छा एक बात बता। आप गुरुजी ये थोड़ी देखेंगे कि तुम इंद्र के पद पर बैठे हो धर्म तो यह है शिष्य गुरु के पद देखे बंदों गुरु पद और जब शिष्य गुरु के पद अर्थात चरण पद देखता है तब शिष्य का कल्याण होता है और जब गुरु शिष्य का पद देखने लगे हमारा चेला इतने बड़े पद पर है तो सचिव गुरु वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भाई आस, राज धर्म तन तीन कर हो ये बेग ही नास इंद्र बोले गुरु जी अब नाराज ना हो एक बात पूछे पूछो का श्री भरत अगर राम जी से कह दें कि अयोध्या लौट चलो तो क्या राम जी अयोध्या लौट जाएंगे गुरुजी बोले अवश्य अगर श्री भरत ने कह दिया कि राम जी से कि आप अयोध्या लौट चलो तो राम जी अवश्य अयोध्या लौट जाएंगे इंद्र बोले यही तो डर है पर गुरुजी बोले कि डरो श्री राम जी अयोध्या लौटेंगे नहीं भरत जी के कहने पर भी भरत जी के कहने पर तो लौट जाएंगे तो फिर कब भरत जी कहेंगे ही नहीं अच्छा कहने जा रहे हैं तो क्यों नहीं कहेंगे राम ही भरत मनावन जाए कहने जा रहे हैं तो क्यों नहीं कहेंगे आ इतना सुना तो देव गुरु के भी आंखों में आंसू आ गए भरत कवि तुम समझे नहीं हो कभी नहीं कहेंगे राम जी से कह रहे लौट चलो क्यों नहीं कहेंगे मन थिर करह देव डरनाही भरत ही ज्ञानी राम परिछाही डरो मत मन को स्थिर रखो भरत को तो राम जी की परीछाई समझो और परिछाई कहने का भाव क्या है परछाई शरीर के ढंग से चलती है वह शरीर को अपने ढंग से नहीं चलाती शरीर खड़ा है तो परीक्षाई खड़ी है, शरीर बैठ गया तो बैठ गई, शरीर लेट गया तो परीछाई सोई हुई दिखाई देगी शरीर चलने लगा तो परीछाई चलने लगी परीछाई कहती है तुम जैसे मैं राजी हो बस हम वैसे ही करते हुए दिखाई देंगे भरत जी भी राम जी की परिछाई हैं, परीक्षाई शरीर को अपने ढंग से नहीं चलाती शरीर के ढंग से चलती है इसी तरह श्री भरत राम जी को अपने ढंग से नहीं चलाएंगे वो राम जी के ढंग से चलेंगे इसलिए डरो मत वे कहने नहीं जा रहे हैं पर कहेंगे नहीं तब देवताओं को लगा गुरु जी कह रहे हैं ठीक है लेकिन देखो बड़ी समस्याएं समस्या बेबी विचारे क्या करें देवता विचारे हैं ये जितने बड़े बड़े पदों पर बैठे ये बड़े बिचारे हैं अगर विचार कर तो बड़े विचारे अरे ये परेशानी होते जब तक ना मिले तब तक परेशानी कि जाने मिलता है कि नहीं मिलता मिलता है कहीं उसे ना मिल जाए हम रह जाएं तो बोलो पहले भी परेशानी है कि नहीं जब मान लो मिल गया तो थोड़ी देर का तो सुख थोड़ी देर का मिल गया लेकिन परेशानी फिर शुरू क्या कहीं चला ना जाए कहीं चला ना जाए क्या ठेकाना कब क्या हो जाए आजकल तो ठीक नहीं है परेशानी नहीं मिले तो परेशानी की, जाने मिलता है कि नहीं मिलता मिल जाए तो परेशानी की चला ना जाए और चला जाए तो भी परेशानी चला गया वो तो गया विचारे हैं इसलिए कुटिल काक इव सब ही डिरा सोचा गुरुजी कह रहे हैं सुरक्ष ठीक है लेकिन एक काम करें क्या सरस्वती जी से पूछते हैं तो माता जी आप करो काम कृपा करो सरस्वती जी से कहा भारत की बुद्धि बदल दो सरस्वती जी बोली भारत की बुद्धि बदलू कोई लोचन सहस न सूझ सुमे मैं भारत जी की बुद्धि बदलूं? तुम्हारा कहना नहीं देवराज इंद्र बोले सरस्वती मात, माता से कि पहले तो आप मानती थी हमारी प्रार्थना पर ही अयोध्या गई थी मंत्रा की बुद्धि बदल तब हम कह रहे थे सरस्वती जी मुस्कुराई एक बात बताऊं, जो मुझे दोष देंगे कि सरस्वती जी के कारण इतना बड़ा अनर्थ हुआ वे सही अर्थ समझ नहीं पाएंगे बात कुछ और है कहा तुमने था लेकिन तुम्हारा कहना तो बहाना था रुख किसी और का था तब की किचुकी राम रुख जानी राम जी का बन जाने का रुख था और तब तक, तक तुमने कहा कि मंत्रा की बुद्धि बदल दो तब चले गए लेकिन अब तुम्हारा कहना थोड़ी मानती हूं मैं अब कर होई होानि अब कुचाली करोगे तो हानि होगी क्योंकि सरस्वती जी किसी के नचाए नहीं नाचती हैं कि देवता समझे हम जैसा हम यहाँ तो शारद दारुनारि सब स्वामी राम सूत्र धर अंतर पर कृपा क नहीं जन जानी कवि उर अजिर नचा बहन बा सरस्वती जी चले अब एक अद्भुत बात देखो देवता सोच रहे हैं कि राम जी भरत जी मिलने ना पाए और निखाध राज करेंगे हम मिला के रहेंगे अच्छा एक अद्भुत बात भरत जी ने मार्गदर्शक बनाया निषाद राज को श्रृंगवीरपुर के राजा निखाद को किसी ने कहा कि तुम्हें ये मिले थे मार्गदर्शक? इतनी महात्मा तुम्हारे साथ है भरत जी बोले मार्गदर्शक यही ठीक है क्यों बोले इन्होंने तो भगवान से भी कहा था नाथ साथ रही पंथ दिखाई कर दिन चार चरण शिव पाई इन्होंने तो भगवान को भी मार्ग बताया आह और जो भगवान के साथ मार्गदर्शक रहा भक्त को उसी को मार्गदर्शक बनाना चाहिए उस जिसे पता हो कि भगवान किस रास्ते से मिलेंगे और भगवान किस रास्ते से गए हैं वही मार्गदर्शक बने राज कह रहे थे कि हम मिला के रहेंगे और देवता सोच रहे थे कि हम मिलने नहीं देंगे लेकिन भरत जी के प्रेम का ऐसा जाद निखाधराज रास्ता भूल गए मार्ग बताने वाले मार्ग भूल गए तो देवताओं के लिए तो ये अच्छा था निखाधराज रास्ता भूल गए अच्छा या भरती मिल ही नहीं पाएंगे राम जी से लेकिन ये घटना विचित्र घटी सखी सनेवस मग भूला लिखा दरा जैसे प्रेम में डूब गए के रास्ता भूल गए रास्ता क्यों भूल गए लोग में नहीं थे नशा कर लिया था ज्यादा चढ़ गई थी क्या जाही सने सुरा सब छहीं सने भगवान की भक्ति की मजुरा सुरा स्नेह सुरा है ये श्री नानक जी ने कहा भंग भसुटी सुरा सब उतर जाय पर नाम खुमारी कुमारी चढ़ी रहे दिन रात जाही सने हेसुवा सब छाके जा ईस सुरा सब छा के जाए सने ऐसा नशा भगवान की भक्ति का नशा एक बार चढ़ा शराब चढ़ के उतर जाने वाली पिलाई तो क्या पिलाई साकी और जो चढ़ के एक बार फिर न उतरे वो मैं पिलाओ तो हम भी जाने यही, यही स्नेह सुराह श्री तुलसीदास जी महाराज के शब्द है जहां ही स्नेह सुरा सब छाके ये होश ही नहीं कि कहां जा रहे बस जा रहे हैं भूल गए निखा दराज रास्ता अब रास्ता दिखाने वाले रास्ता भूल गया तो पीछे चलने वाले क्या करें वो किया ऐसी दशा है स्नेह सुरा सब सब छाके किसी ने कहा कि देवता तो बड़े प्रसन्न हुए होंगे कि सारा कार्यक्रम ही डिस्टर्ब हो गया बिगड़ गया लेकिन आश्चर्य सखी सने विवस मग और देवता क्या कर रहे कही सुपंथ सुरबर सही फूला देवता पुष्प बरसाते और मार्ग बताते ऐसे नहीं ऐसे जाइए ऐसे नहीं ऐसे जाइए जो सोच रहे थे कि मिलने ना पावे वे रास्ता बता रहे और जो कह रहे थे कि मिला के रहेंगे वो रास्ता भूल गए बोले ये इधर का उधर कैसे हो गया बोली जादू हो गया सामरिया का जादू है सांवरिया ने जादू डाला और कौन सा जादू है यह होत न भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को ये जड़ को चैतन्य चैतन्य को जड़ कौन करता अगर भरत जी का ये भगवत प्रेम का भाव प्रकट न हुआ होता आ भारत इसी तरह राम जी को खोजते हुए चित्रकूट पदार्थ है कली हरण करण कल्याण भूत सब सोच विमोचन चेत्र कूट सब सोच विमोचन चेत्र ्रकूट सब सोचों का समन करने वाला है तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम से ही गिरी कर निरुपाधि नेम, नेम सब सोच विमोचन चे अद्भुत तीर्थ है चित्रकूट श्री तुलसीदास जी कहते और ठोर जप तप करे दूसरे स्थानों पर जप करे तप करे, करे मौन रहे तब कुछ फल होता है और ठोर जब तब करे ठाणी रहे धरी मौन पर चित्रकूट को डोली वो तुले न तुलसी तो चित्रकूट का भ्रमण चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु लखन समेत भगवान चित्रकूट में ही रहते तो कहा अयोध्या तो उनका घर है चित्रकूट में ही रहते बनवास तो पूरा हो गया अब तो घर में रहते हो श्री तुलसीदास जी बोले हमने ये कब कहा कि दिन रात रहते हैं चित्रकूट सब दिन बसत रात में घर चले जाते हैं जैसे आप लोग दिन में ऑफिस में रहते हैं रात को अपने घर भगवान का ऑफिस है चित्रकूट वहीं मिलेंगे तो काम क्या करते यहां एक ही काम है चित्रकूट सब दिन बसत प्रोसी लखन समेत राम नाम जप जाच कहीं तुलसी अभिमत दे चित्रकूट में रहकर भजन करने वाले को भगवान इच्छित फल देते तो कितने दिन भजन करें तुलसीदास जी बोले ज्यादा नहीं आज भी पाये आहार फल खाए जप राम नाम सट मास छह महीने पय आहार पाय का जल या दुग्ध और फलाहार छह महीने कोई श्री राम नाम स्मरण करे तो सकल सुमंगल सिद्धि सब करतल तुलसी अजय एक बात और सुनो एक बार क्या हुआ एक सांप और नेवले में लड़ाई हुई आपने देखा होगा सांप जब नेवले को काट लेता तो जहर चढ़ता पर नेवला कोई जड़ी जानता है तो भाग कर जाता है उस जड़ी को सू कर देख कर आ जाता है तो सांप का जहर उतर जाता है फिर सांप से लड़ने लगता है श्री तुलसीदास जी ने भी यह दृश्य कहीं देखा होगा तो उन्होंने एक दोहा लिखा भव भोजन ये संसार ही सांप है और नेवला कौन है का तुलसी नकुल भव भुजंग तुलसी नकुल दसत ज्ञान हर लेते यह संसार का सांप तुलसी रूपी नेवला को जब डसता है तो ज्ञान का हरण कर लेता है लेकिन ये तुलसी नेवला भी एक जड़ी जानता है सांप का जहर उतर जाता है भव भुजंग तुलसी नकुल डत ज्ञान हर लेत और जड़ी कौन का चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत बोले जैसे ही हम चित्रकूट को देखते हैं तो संसार रूपी सांप का चढ़ा हुआ जहर उतर जाता है फिर संसार से लड़ने की शक्ति आ जाती है एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं रहीम जी भक्त की पर उनके दोहे उनकी पद्य रचनाएं बड़ी स्तरीय है बादशाह से अनुबन होने पर निराश उदास होकर चित्र को उठा गए नहीं इस युग की घटना अज्ञात रूप से रहना चाहते थे पर उधर पूर्ति के लिए तो कुछ चाहिए तो एक भर भूजे का भार था वो चने था कहा कि हम तुम्हारे भार में कूड़ा झोंकने का काम करेंगे चने दे दिया करो खाने पीने को मिले उसने सोचा चलो ठीक कोई परदेसी है चित्रकूट के राजा का सिपाही एक दिन आया उसको भी चने भुनवाने थे जाने लगा तो रहीम जी के मित्र थे तत्कालीन चित्रकूट नरेश लेकिन वो नहीं देना चाहते थे, थे पर आज नहीं रहा गया तो एक दोहा लिख कर दे दिया कि राजा साहब तक पहुंचा देना सिपाही ने कहा कि सीधे तो नहीं दे सकते पर पहुंचा देंगे पता नहीं क्या लिखा है राजा के सैनागार में तकिए नीचे रखवा दिया राजा जा गया ये परचा कौन लाया अब कोई ना बताए पता नहीं किसकी मुसीबत आ जाए राजा बोले हाथी तैयार करो रहीम यही खोजेंगे गए तो एक भर मुंजे का बाहर झोंकते हुए जो देखा उस समय का चित्रकूट छोटा सा लेकिन विश्वास ना हो कि बादशाह के इतने बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति ये बाहर झोंकेगा यहां आकर लेकिन रहीम ही होंगे दो हाथ उन्हीं तो का है और रहीम ने दोहा क्या लिखा चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश और पर विपदा परत है सो आवत यही देश रहीम जी है कि नहीं यह जानने के लिए राजा ने कविता में ही प्रश्न किया कि जाके सिर असभार ऐसा पद भार जिसके सिर पर था जाके सिर असभार सोकस झोंकत भार अस वो ऐसे भार झोंक रहा है जिसके सिर पर इतना बड़ा भार था जाके सिर अस भार सोक झोंक भार अस रहीम जी बोले रहीमन उतरे पार भार झोंकी सब भार चित्रकूट नरेश बड़े प्रसन्न हुए रहीम जी को हृदय से लगाया हाथी पर बिठाया चलने लगे और लोग कहते हैं कि उसी समय की यह घटना है जब चित्रकूट नरेश ने रहीम जी से पूछा कि गज रज डारत शीस पर यह हाथी अपने सिर पर धूल डालता कहो रहीम कही काज रहीम जी बोले और जगह की बात छोड़ो पर चित्रकूट चित्रकूटे मैं अगर ये धूल अपने सिर पर डालता तो ये कहीं कारण है कौन सा का ये ही रज मुनि पत्नी थरी सोई ढूंढत गजराज जिस रज से अहल्याजी का उद्धार हुआ यह हाथी उसी रज को खोज रहा उसी रज के कण मिले तो हमारा भी उद्धार हो और भगवान की चरण रज मिलेगी चित्रकूट में न अयोध्या में न जनकपुर में अयोध्या के राजकुमार है चक्रवर्ती सम्राट नंगे पांव थोड़े ही घूमेंगे घूमने नहीं दिया जाएगा राजकुमार और मिथिला की दुल्हा सरकार है वहां भी चरण धूलि नहीं मिलेगी चरण धूल अगर पानी हो तो वह चित्रकूट में मिलेगी क्योंकि राम लखन है बिनु, बिनु पग प नहीं, नहीं। करी मुनिवेश फिर बन ब इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं अवचित -चेत, चेत चित्रकूट ही चल, चल। भूमि बिलोक राम पद अंकित बन बिलोक लघुवर विहार थलो अवचित चेत चित्रकूट ही चल ऐसा यह दिव्य धाम चित्रकूट और चित्रकूट महिमा अमित वाल्मीक जी ने कहा कि इसकी अमित महिमाएं है एक महात्मा थे चित्रकूट में वो बड़ी सुंदर पंक्तियां कहते थे बोले दुनिया में झूठ अनेकन है दुनिया में झूठ अनेकन है पर जटा झूठ समझूठ नहीं जटाधारी वैष्णव दुनिया में झूठ अनेकन है पर जटा झूठ समझूठ नहीं और दुनिया में फूट अनेकन है पर भाई भाई सम फूट नहीं दुनिया में लूट अनेकन है पर राम नाम सम लूट नहीं और दुनिया में कूट अनेकन है पर चित्रकूट सम कूट नहीं श्री भरत इसी चित्रकूट में आए हैं मंदाकिनी गंगा के किनारे पर एक अद्भुत बात है सुन लो श्री तुलसीदास जी जब जब राक्षसों का वर्णन करते हैं तो बराबर वहां लिखते हैं वहां निशा रही ससंग था वहां ने था। जब ते जारी गय कफी कफी लंका लंका वहां वहां यहां नहीं वहां निशा चसंग वहां निशा वहां निशाचर रहा सत्संग का वहां अर्ध निसी रावण या वहां दूत एक मरम जना जना जब जादी का का वहां चाहे जब पढ़ो आप लंका का वर्णन राक्षसों का वर्णन तो तुलसीदास जी यही लिखेंगे वहां निशाचर चल ससंका है सत्संग का वहां अर्धनिशी रावण जागा वहां दूत एक मरम जनावा और राम जी का जब वर्णन करेंगे तो क्या कहते यहां प्रार्थ जागे रघुरा यहां प्राथ जागे मत सब सचिव बुलायी बोलाई यहां सातिया यहां, यहां भानुकूल कमल जी बात है खबत नगर मनोहर कहा यहां यहां यहां यहां ये राम जी के लिए यहां कहते राक्षसों के लिए वहां कहते क्यों श्री तुलसीदास जी बोले इसलिए कि राक्षस वहीं रहे स्वच्छ यहां ना रहे वहां ये यह यहां है वहां हम नहीं हम तो यहां हैं और राम जी का राम जी यहां रहे और जब राम जी यहां रहेंगे तभी विकार वहां रहेंगे ये वहां और राम जी यहां लेकिन आश्चर्य की बात बराबर श्री राम जी के लिए यहां लिखने वाले श्री तुलसीदास जी एक जगह राम जी को वहां लिख रहे हैं चित्रकूट में वहां राम रजनी अवशे का वहां राम रजनी यागे सी सी सपन देखा वहां राम रैदी अब से देखा वहां राम रजनी वहां राम रजनी वहां राम रजनी राम रजनी रजनी, रजनी। वहां राम रजनी अवशेष वहां राम एक आदभ बात है राम जी के लिए वहां पर यहाँ किसके लिए लिखा ये चित्रकूट में हुआ ही चमत्कार राम जी के लिए वहाँ लिखा और भरत जी के लिए यहा भरत सबसे सहा भरत सबसे नीत नह यहां भरत सब यहाँ भरत सब भरत सब सं भरत सब यहां भरत और राम जी का वहां राम किसी ने श्री तुलसीदास जी महाराज से कहा आपने भी पार्टी बदल दी अभी राम जी के तरफ थे राम जी के लिए यहां लिखते थे वहां लिखने लगे श्री तुलसीदास जी बोले देखो भाई सीधी सी बात अगर एक और श्री राम और दूसरी तरफ रावण हो तो हम राम जी की तरफ है रावण के लिए वहां लिखेंगे राम जी के लिए यहां लेकिन अगर एक और श्री राम और एक और श्री भरत हो तो हम भरत जी की तरफ है हम राम जी के लिए वहां लिखेंगे भरत जी के लिए यहां लिखेंगे भरत जी की तरफ क्यों हो बाबा उनके साथ तो बड़ी भीड़ है अयोध्या से कितने लोग तरह तरह के लोग आए राम जी के साथ ठीक थे ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं भीड़ है ही नहीं ये भरत जी की तरफ काये को चले गए और साधुओं को भीड़ से क्या लेना देना भीड़ के आगे तो ये कई शब्द है भाड़ काये भीड़ भाड़ में पड़े पर श्री तुलसीदास जी ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया तुलसीदास जी बोले कि हम हमारे लिए भीड़ ठीक है क्यों ठीक है तुलसीदास जी बोले इसलिए खरा सिक्का तो अकेला ही चल जाता है पर खोटा सिक्का तो भीड़ में ही चलता है तो आप तुलसीदास जी बोले हम खोटे हैं अगर आप खोटे है, तो खरा खोल राम सोख है कोसकोन खोटो राम सोख है खोटो राम सो खरोसौन कौ, खोटो राम सो राम सो बड़ो है राम सो बड़ो है कौन बोत छोटो राम सो राम भलाई हो तो स्वामद्रोहित सेवक हित सई मेरो भाप मा चोरत नारी ताई जानिया चो मेरो भन राम श्री राम जी से अधिक खरा कौन मेरे जैसा छोटा कौन।, कौन श्री राम जी से साथ बड़ा साथ कौन और मेरे साथ जैसा छोटा कौन सही बात, बात। हमारी बार हमारी बार घर निकले मदन मोहन सनम झूठे हमारी बार घर निकले मदन मोहन सनम झूठे तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे जो कदमों ने तुम्हारे तरु शिला के वट उबारे हैं तो अब कली काल मैं करते हो क्यों साबित कदम झूठे पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है न तुम सचों में कम सच्चे न हम झूठों में कम झूठे लेकिन एक बात तो कहेंगे पढ़ा है हमने ग्रंथों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो तुम अधमों के प्रेमी हो बता दो ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे कि हम झूठे चाहते क्या उन बस इतने ही। करुणा करुणानिधि अगर कर दो बिंदु पर करुणा नजर थोड़ी तो सब झगड़ा ही मिट जाए न तुम झूठे न हम झूठे भगवान से अधिक खरा कौन हमारे जैसा खोटा कौन उनके जैसा बड़ा कौन हमारे जैसा छोटा कौन और इसी पद्य में तुलसीदास जी कहते हैं। जानते हो कितने छुद्रे कितने किसी ने पानी से कहा कि पानी एक कंकड़ डालें तो तुम डुबा देते हो पत्थर का टुकड़ा डुबा देते हो लोहे का टुकड़ा डुबा देते हो और लकड़ी बहती रहती बड़े बड़े वृक्ष तुम डुबाते नहीं ये लकड़ी से इतना पक्षपात क्यों जल ने उत्तर बढ़ा धो दिया जल नहीं बोरत काठ को कहो कहां की प्री थी जल बोला अपनों सिंचो जानिक हैं यही बड़े निकी रीत लकड़ी को क्यों नहीं डुबाते हो पानी से पूछा पानी ने कागजिसे सींच सींचकर हमने ही बड़ा किया हो अगर हम ही डुबा देंगे तो बड़प्पन क्या रहेगा यह पानी की महानता है कि अपने सींचे हुए को डुबाता नहीं है अपने सींचे हुए को डुबाता नहीं है यह जल का बड़प्पन है और लकड़ी की नीचता। जिसने सींच कर बड़ा किया उसी के सिर पे चढ़ के चलते ताकि हम दिखे वो न दिखे जिसकी वजह से हम इतने बड़े हुए तुलसीदास जी कह दे बस वह तृण हम हैं और जल श्री राम है पाथ माथ चले तृण तुलसी क्यों नीचो बूढ़ इतना बारी ता आप सींचो मेरो भलो कि यो राम आप नहीं इसलिए तुलसी सीता राम भज ही राखव विश्वास कब हूं बिगड़त ना सुने रामचंद्र जी के दास देखो तुलसी अजहूं राम भज छाड़ी कपट छल छांह शरणागत की राम ने कब नहीं पकड़ी बांह और एक दोहा और सुनो कोई नदी में बह वह वहां जा रहा था वृक्ष उखड़ उखड़ के बह गई थी इतनी तेज धारा घास लगी थी तब बहते हुए को तिनके का डूबते तिनके का तो उस बहते हुए आदमी ने घास अब वृक्ष उखड़ उखड़ के बह रहे हो वो घास क्या रोके लेकिन सोच रहा था शायद बच जाए तो वो हरी हरी घास कमजोर है लेकिन एक काम वह भी करती तुलसी तृण जल पुल को सब विधि निपट कुसा आज लेकिन अगर उसका भी कोई सहारा ले ले तो एक ही काम करती है घास अगर जड़ मजबूत होगी तो बहने वाले को रोक लेगी। कह राख है और अगर नहीं रोक सकी तो कह संग चले बाह गए की लाज क्योंकि तुमने हमारा आश्रय लिया है और एक बात और आपको बताए भगवान की शरण में रहने वाले कभी खींच जाए भगवान से और कुछ भगवान से भी अटपटा बोलने लगे तो भी भगवान ध्यान नहीं देते क्यों नहीं देते इसलिए पानी की तेज धारा में हाथी भी ठहर नहीं पाता बह जाता है लेकिन उसी तेज धारा में मछली उल्टी चलती है जिधर से पानी आ रहा उधर जाती और पानी उसे नहीं बहता हाथी बह जाए मछली का उल्टी चल रही फिर भी नहीं बहाती हो पानी ने कहा कि हाथी हमारे बिना रह जाएगा पर मछली हमारे बिना रह नहीं सके जो जाकी सर नहीं रहे ताह ताह की लाज और मीन धार सन्मुख चले बहे जात गजराज इसलिए भगवान बड़े करुणाधनी है इसलिए हमारे जैसा कोई नीच नहीं और भगवान के जैसा कोई महान नहीं यही भक्त का सोच है गुण तुम्हार समझे निज दो सा यही सब भांति तुम्हारे o daya de ro sudai o bhikani o daya bhika oh prince ah, pa tu to... paap pun aa ah, हो बिकारी दयाल तू दया तू दया इसलिए भीड़ में और फिर एक बात है राम थे अधिक राम कर दासा इधर ही ठीक है तो तुलसीदास जी भी भरत जी की तरफ आ गए अब भरत जी मंदाकिनी जी में स्नान करते हैं और मंदाकिनी जी राम कथा मंदाकिनी अब देखो एक और मंदाकिनी जी और एक और राम जी हैं राम जी की कथा मंदाकिनी और वहां भरत जी सब स्नान कर रहे तुलसीदास जी राम जी को छोड़कर यहां आ गए मंदाक नहाने किसी ने कहा ऐसा क्यों किया बोले इधर कथा है उधर भगवान तो हम भगवान को छोड़कर कथा में आ गए भगवान को छोड़कर कथा में आ गए कहा क्यों बोले इसलिए जहां भगवान हो वहां भगवान की कथा हो यह जरूरी नहीं है पर जहां कथा होगी वहां भगवान जरूर होंगे इसलिए कथा नहीं रहना ठीक है राम मंदा की भगवान स्वयं कहते ना हम बसामी बैठूठे योगिनाम हृदय न चा मद भक्ता ये तिष्ठा मैं वहां रहता हूं इसलिए हम तो इधर ही आ गए श्री भरत ने सबको रोक दिया कि हम राम जी से मिलकर आएं तब तक आप लोग यहीं ठहरना और कितनी बढ़िया बात जब तक राम जी न मिल जाए तब तक भगवान की कथा गंगा का किनारा नहीं छोड़ मंदाकिनी जी का स्नान मत मंद करना निरंतर कथा कर जीवन महामुनि महा हरि गुण सुन निरुतर ते चरित्र सुनई तजि ध्यान भगवान की कथा जहा कथा होगी वहीं व्यथा नहीं होगी व्यथा मिटाने का उपाय ही कथा है भरत जी बोले सब यहीं ठहरो मैं भगवान को तो पाने जा रहा निखाद राज के संग भक्त के संग भगवान भक्त के बिना नहीं मिलते चल पड़े श्री भरत राम जी से मिलने निश्चय करके आए थे तीर्थराज प्रयाग में मैं चारों फल नहीं चाहिए न अर्थ न ना धर्म न काम न मोक्ष पर चित्रकूट में पहुंचे भगवान को पाने के लिए सब मिल गए इसका ही आप कभी यह मत सोचना कि हम कहीं ना क... ये कहें हमको चारों फल नहीं चाहिए तो ऐसा ना हो कि भगवान सचमुच न दे कभी कभी प्रार्थना करने में ये डर लगता है अर्थ ना धर्म ना काम रुचि सचमुच भीतर डर लगता है कि धर्म और काम तो कहे मोक्ष भी कहें पर अर्थ ना, ये कैसे कहने के धर्म भी नहीं चाहिए काम ही नहीं चलेगा इसलिए कहते तो है पर कहते भगवान थी नहीं सुनना ये चौथा मत सुनना वो तो हमें चाहिए और बल्कि हम ये अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्माण कही इसीलिए रहे कि अर्थ चाहिए एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा भगवान पहले आप बड़ी जल्दी प्रकट हो जाते इतनी कथाएं हैं उस भक्त ने कीर्तन किया भगवान प्रकट हो कथा हुई भगवान प्रकट हो गए आजकल नहीं होते यार घरेलू बात थी भाई लक्ष्मी जी की भगवान विष्णु की घर की आप भगवान बोले जाने दो लक्ष्मी जी बोले नहीं बता इतने कथा कीर्तन हो दो जहाँ आप नहीं प्रकट होते और बहुत जगह तो लोग रो रो के कीर्तन कर रोते हैं कीर्तन बहुत जोर जोर से रोते तो भी आप प्रकट नहीं होते क्यों लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा क्यों नहीं प्रकट होते भगवान ने कहा लक्ष्मी जी बात यह है कि वो लोग कीर्तन तो हमारे नाम का करते रोते तुम्हारे लिए तो हम काहे को जाए भगवान के लिए अच्छा अद्भुत बात है वो भी इसीलिए रोते कि मिले देने वाले सोचते हैं ना देना पड़े नहीं हम रोना शुरू कर देंगे ये दोनों तरफ से रोना मचाए भगवान से तुझे से। तो हम लोग प्रार्थना तो करते पर अर्थ ना क्या एक, एक सोचता ना जाए दूसरा तो सोचता कि मिल लिया है। अरे, अरे, अरे एक आदमी जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन के लिए गया तो पंडा ने कुर्ता पकड़ लिया सिर्फ सौ रुपये में नजदीक से दर्शन सिर्फ, सिर्फ सौ रुपये में नजदीक से दर्शन वो उधर बढ़े वो कुर्ता पीछे स्थान है वो आदमी भी बड़ा विचित्र था उस तो पंडा की तरफ मुड़ा पंडा बोला सिर्फ सौ में नजदीक से दर्शन उस आदमी ने पंडा को ही पकड़ लिया बोले तुम्हें पचास ही दे दो बिना दर्शन के चले जाएंगे ने कहा पचास ही दे दे अभी जाता हूं दान वो जो संतोषपूर्वक लिया जाए दान वह जो संतोषपूर्वक लिया जाए और दान वो जो श्रद्धा और पूर्वक दिया जाए लेने वाला संतोषी हो उसे अपने संतोष का विचार करना चाहिए लेकिन देने वाले को भी सामर्थ्य का विचार करना चाहिए तब दान है देने वाला अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे और लेने वाला संतोष पूर्वक ले तो दान है। इस और अगर ये दोनों नहीं तो दोनों नादान है प्रकाय का दान है अरे इसीलिए हमारे यहां दान की महिमा है सना अपने यहां दान केन विदि निदान करी कल्याण चंदा नहीं चंदा तो आकाश में भी रह तो भी घटता बढ़ता रहता है चंदा और कितने ही ऊंचा रहे तो भी कलंक है उसमें और कब ग्रहण लग जाए चंदा को कोई ठकाना है इसलिए श्रद्धा और सामर्थ्य पूर्वक दिया जाए और संतोष पूर्वक लिया जाए उसका नाम था। भरत जी कहते हैं मुझे अर्थ नहीं चाहिए मैं भी आपसे कहता हूँ रोज ये प्रार्थना करना डरना नहीं आपको नहीं चाहिए इससे चाह मिटेगी पर भगवान की कृपा से धन का आना नहीं रुकेगा इसलिए प्रार्थना रोज करो डरने की आवश्यकता नहीं क्यों मैं एक बात कहके चर्चा को विराम मेरे बचपन की एक घटना है मेरे जो संरक्षक थे एक मिठाई की दुकान पर ले गए सात आठ वर्ष की उम्र रही होगी बुंदेलखंड क्षेत्र के एक छोटे से शहर की घटना है उन दिनों का छोटी सी मिठाई की दुकानों पत्ते के दोने बनाकर रखते तो बड़ा रहे तो उसको दोना बोलते थे और छोटा रहे तो उसको दुनिया बोलते बुंदेलखंड दुनिया तो वो रखी थी इतने ढेर लगाए और मिठाई खरीदने वाले आए तो वो देता था तो एक आदमी आया बोला सुनो हाँ बोले बोलो क्या बोले उधर मिठाई से तो कोई। हमें दुनिया दे दो ये दुनिया ओ, छोटा so, वो मिठाई बेचने वाला बोला यहाँ दुनिया नहीं मिलती बोले पैसा ले लो बोले खूब पैसा तो यहां बेचने के लिए तो रखे ही नहीं ना मिलते बोले ना बेचते हो ना मिलते, हो, ना मिलते हो, तो रखे काहे को दुकान में सजाए हो और, और दे नहीं रहे हो ये फिर कैसे मिलेगी मिठाई बेचने वाला बोला तुम तो मिठाई खरीद लो दुनिया तो साथ लगी चली आएगी मिठाई खरीदो उसी दुनिया में लग करेंगे और हमारे भगवान भी यही कह रहे हैं बचपन का संस्कार आज तक मेरे चित्र में बैठा है भगवान भी यही कह रहे हैं कि हमारी दुकान पर तुम दुनिया भी देखोगे और भक्ति की मिठाई भी देखोगे तो दुनिया मत मांगो तुम तो भक्ति की मिठाई मांगो दुनिया तो साथ लगी चली आएगी भरत जी ने भक्ति की मिठाई मांगी अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण एक भी नहीं मांगा और चित्रकूट गए तो चारों मिल गए अर्थ का उदाहरण हर सैनी रखी राम पद अंका मानव पारस पाय रंका अर्थ का उदाहरण जैसे गरीब को पारस मिल गया हो अच्छा अर्थ का उदाहरण मोक्ष का उदाहरण करत प्रवेश मिटे दुख दावा जनु योगी परमा रसा काम का उदाहरण बल कल बसन राम जी को देखा जटिल तनु श्याम जनु मुनि वेश रहती कामा और धर्म का उदाहरण सेवा धर्म कठिन जग ज्ञान और कौन सी सेवा आज्ञा समना सुसाहेब से चारों फल मिल गए इसका अर्थ है भरत जी कहते हैं अगर भगवान को ही मांगो चार फलों की मांग मत रखो ये तो साथ ही लगे चले आएंगे क्योंकि भगवान की कथा ऐसी है जो दायक फल चार और यही कारण है अजय ऐसा कर कौन सकेगा जिसके मन में भगवान का प्रेम होगा श्री राम प्रेम पूरन भूत जन्म भरत को सिए प्रेम मुनिमन अगम जम ग नियम मृत आचरत को दुखदाह दारे दम्ब दूषण मिस मिश्र अपहरत को तुलसी से सेखीराम कर राम राम राम जय शिया राम जय जय शिया राम जय राम जय शिया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय शिया राम जय जय राम जय श राम जय शिया राम जय जय राम जय शिया राम जय जय जय शिया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय शिया राम जय जय शिया राम जय जय श्री राम जय शिया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय जय जय जय जय आला श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीतारा जय जय श्री राधेश नमः पार्वती पते हर हर महादेव